लेसन दोनों दलों में आए दिन लड़ाइयां होती रहती हैं बाकी मछलियां जाल में तड़पती रहीं। वह दुकान रात भर खुली रहती है सीता हमेशा लाल साड़ी पहने रहती है लोग शाहरुख के घर के सामने भीड़ लगाए रहते हैं हर्षवाला चुपचाप दीवार पर नज़र गड़ाए रही मैं एक घंटे तक दौड़ता रहा मैं एक घंटे तक लेटा रहा मोहन दिन भर पिए रहता है मोहन दिन भर पीता रहता है शत्रु के कदम दिन दिन आगे ही बढ़ते आते थे राम कई सालों से सूत्र पढ़ता आ रहा है हम नर्सों तक बिना आराम किए मकान बनाते जाएंगे इस नंबर 62। इधर मेरी आर्थिक दशा दिन पर दिन गिरती जा रही थी प्राचीन काल से आज तक नैतिकता का विकास होता चला आया है संस्कृति निरंतर प्रगति करती हुई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती चली आई है राज्यसभा में आजाद सुनाता चला गया और संसद सुनते चले गए भारत में नगरों की जनसंख्या बढ़ती चली जाती है आए दिन आर्थिक कदम गड़ाना चुपचाप जनसंख्या जाल तड़पना दल दशा निरंतर नैतिकता पीढ़ी प्रगति बाकी राज्यसभा लड़ाई शत्रु संस्कृति सांसद सूत्र इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उनासी अस्सी